पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र उन्नीस तीन विशेष अविशेष और लिंग मात्र जो अवस्था विशेष है इनके आदि में पुरुषार्थता कारण होती है यह अर्थ हेतु निमित्त कारण होता है अतः अनित्य कहा जाता है गुण तो सर्वधर्मानुपाति है न लीन होते हैं न उत्पन्न होते हैं गुणान्वयनी अतीत अनागत व्यय आगम वाली व्यक्तियों में से ही उपजन अपाय धर्म वाले जैसे भाजते हैं जैसे कहते हैं कि देवदत्त कंगाल हो गया क्योंकि इसकी गौ मर गई है गौ के मौज से उसकी कंगाली है उसके स्वरूप की हानि से उसकी कंगाली नहीं है इसके समान ही यह समाधान है लिंग मात्र अलिंग के प्रत्यासन है क्रम का उल्लंघन न करके उस प्रधान से संश्रिष्ट विभक्त होता है तथा छ अविशेष परिणाम के क्रम से लिंगमात्र में संश्रिष्ट विभक्त होते हैं तथा उन अविशेषों में भूत और इंद्रिया संश्रिष्ट विभक्त होते हैं तथा छ यह पूर्व कहा है कि विशेषों से परे तत्वान्तर नहीं होता अतः विशेषों का तत्वान्तर परिणाम नहीं होता है उन विशेषों के धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम कहलाते हैं व्याख्या किए जाते हैं विज्ञान भिक्षु के योगवार्तिक वार्तिक का भाषानुवाद इस सूत्र ने गुणों को ही दृश्य कहा है गुणों के विकारों को दृश्य नहीं कहा है अतः इस न्यूनता के निराशार्थ अगले सूत्र का अवतरण करते हैं दृश्याण तो दृश्यों के स्वरूप भेद के निश्चयार्थ अवांतर भेदों के प्रतिपादनार्थ इस सूत्र का आरंभ होता है विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण पर्वाणी गुणरूपबांस है उस गुण रूपबांस के अलिंग आदि चार पर्व हैं चार पूरी हैं बीज और अंकुर की भांति अवस्था भेद है अत्यंत भिन्न नहीं है अतः गुणों में ही सब दृश्यों का अंतर्भाव है यह सूत्रकार का आशा है